हमेशा दर्शन करने के क्या, क्या लिए कर, तो राम रतन धन राम रतन है अमोलक चीज है वो लेके आएंगे राम रतन धन लिया दर्शन भेजा तो गुरु जी के पास में जाओगे आप क्या दे वुए? तन मन धन अर्पणी अर्पण तन मन धन अर्पण चढ़ा चढ़ाशो ये हमारा ये कट काट के और ना, चढ़ाता इस तरफ मेरा गुरु मन धन गुरु जी अर्पण शीशरो नारियो हेलो अरे गुरु जी दर्शन भेजा फिर क्या बोला तो वापिस आके क्या करोगे उसने चैलें पूछा दूसरा आदमी के तन मन धन चढ़ा के आए चीज का नाल वापिस तो आओगे तो गुरु जी के पास में तो, तो मरने नहीं देगा गुरु भगवान है तो उस किसी को मारता नहीं अपना अपना कुक्रम करता वो मरता नहीं कोई नहीं मरता अपना कर्म करता वो मरता तो वापिस आके क्या करोगे तो केवल नाम का कसूम अगला हूँ केवल नाम का, का कसुमा बोले एक नाम का राम का नाम का सब काम राम के का नाम से केवल नाम का, केवल नाम का। नाम और भावरा भोजन भावना भावना। के, है जिसमें प्यार से बोलना, प्यार से से बोलना कोई भी काम करना तो मनुष्य भगवान की मूर्ति कैसी है मनुष्य जैसी शेर है हाथी है कितना ही होता है वो कितना ही तकड़ा होता है वो सब होता तो भगवान की मूर्ति मनुष्य जैसी तो अपने बनाए अपने को भगवान ही। लेकिन अपनी पहचान नहीं है अपने अड़सठ तीर्थ गुरु जी रे चरणाम प्रगट गंगा नासा में हिलो तो प्रगट क्या हुआ कि भगवान उसमें प्राप्त हो गया जब बाहर अपने आंख से देखता हूं जैसे अंदर से देख लिया भगवान मेरा प्रगट गंगा नास हेलो गुरुजी जी दर्शन भेजा कैद कभी सुनवाए साधु कैद कभी सुनवाए साधु अमर पटो लख लाशा हेलो अरे गुरु जी अरे दर्शन भेजा अमर मतलब अपन पासपोर्ट बनाता हूँ तो अपन कोई भी रोकता नहीं बार भी विदेश जाता कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता इस तरफ में भगवान का अमर पट हो गया तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं मनुष्य में <laughs> <नस्ता laughs> नहीं, नहीं बतावा गुरु गुरु आता है घर पे उसको आरती कर करने के लिए बतावा बतावा, बतावा। बतावा। बधावादर्शक आदर, वे, वेलकम वेलकम खो पदार्थ अमूलक हीरो फिर जलम नहीं ही मिलाए बंदा मान खो पदार्थ नहीं मलाय क्या बंदा क्या सु जीवन सारो क्यों सुता सोता नींद करो उसमें क्या भगवान का स्मरण करो तो अपने भगवान का यहां पर भेजा है मनुष्य बनाया उसका स्मरण करो थोड़ा जीवन सारो क्यों सुबुन जैसा तेरा सतगुरु मिलिया साबुन कपड़ा धोने के लिए होता है वो मेल कुछ नहीं रहने देता जैसा सतगुरु मिल गया अरे मेला कपड़ा क्यों नहीं धोए मेल अंदर मेल अंदर है वो निकाल दे।, दे। अरे क्या सुए बंदा क्या सुए सुए। थोड़े जीवन क्या सुन वाला साबुन आ, आमे जैसा तेरा अमीरस मिलिया जैसा आम होता है अमरस बनता उसका आमे जैसा तेरा अमीरस मिलिया भांग धतूरा क्यों पिए अमृष मलता है वो पीता नहीं वो दारू पीता है भांग खाता ऐसा काम नहीं होना चाहिए फिर बोला कैद कभी सुन भाई साधु रामन ए बेड़ा कोई भी टाइम भगवान रो नाम लाना चाहिए ऐसा नहीं भी सुबह लेना है या शाम का लेना है कई भी टाइम भगवान का स्मरण करना कोई भी टाइम लेना चाहिए मानख अदारत है जित्र भगवान का नाम फिर कोई भी जिया बना देता है वो बोल नहीं सकते जीवन नहीं हाथ नहीं पैर नहीं चलने नहीं कोई जानवर कितना तगड़ा उसको मनुष्य पकड़ के लाता जो बोल नहीं सकता अगर जी जानवर कोई प्यास मर है, तो दूसरा शुभ शुभ जानवर आके उस पर पास में बैठ जाता क्या कर रहे हैं और आदमी होता तो भाग के जाते उसको पानी पिला देता तो इसलिए भगवान की मूर्ति आदमी की है मान खुश में जी भगवान का नाम स्मरण है फिर कुछ नहीं लक्ष सूर्या तक कुछ नहीं मान खुजल में एक गेट है ये इतना रूम बना हुआ था तो ये गेट है निकलने के लिए तो मान खुजल में ऐसा निकल गया निकल गया नहीं फिर ये गेट में घूमता है स्मरण के लिए 啊呀 ah, yeah. कूड़ा कपटी लालची आप कभी र तेरी जुबली मरणता दुख से घटे सरी, पाप क्यों लक्ष्मी गटे तू क्या करता रखी पाव पाप सदा सदाम देखे राम बस्तर ही पाव उबरा चलता रहा पाप घसे राम है कोई भगत था भगवान का बहुत नाम था उसका सदामा जी गरीब आदमी था उसको पहने का कपड़ा नहीं था और पगठी भी नहीं बूट नहीं था चंपल नहीं था इस तरफ गरीब था उसने दुनिया के आगे उसमें मतलब मजाक कर दी कि ये क्या करे मजाक, मजाक। ये इतना गरीब क्या करेगा क्या कमाएगा क्या खाएगा ये उसकी औरत तो लड़ी उसको औरत तो बोला कि तुम क्या करोगे काम क्या करोगे कि भगवान भगवान भगवान भगवान राम राम करता है इसमें क्या लेना देना सदाम कह मेरा मालक करेगा जैसा होगा तो जाओ तेरे भगवान कही राम के पास में जाओ तो मैं ले क्या क्या लेके जाऊँगा परसादी दे दी परसादी कहाँ से ले आओ घर में कुछ नहीं ये ये तिल्ली तिल्ली होते हैं तिल्ली तिल्ली के लाडू बना के दो दे अब बांध बांध की किसमें दे कपड़ा नहीं औरत का ये ये औरत का कपड़ा था उसमें बांध के दिया तो वो शर्म सदा में कि शर्म आ गई भी औरत के कपड़े में हम बांध के जाता तो राम को कैसे देंगे और कपड़ा कपड़ा टू पर लेके गया दुनिया हसन होगी भी बस्तर पाव पाप सदा सदामन देखे राम से कपड़ा नहीं मजा करते वो भगवान के पास में गया सदाबंदी उसको क्या माड़ा फेरी थी पहले भगवान का नाम लिया पास में गया तो भगवान बोला गया मेरे लिए क्या ले? तो वो तिल्ल का तिल्ला लाडू था वो दे दिया भोग लगा लिया आओ सदामा भाभी मिला होती है सदाम सदाम की को बोला गया जन घर अजैया नहीं बसड़िया जन घर हस्ती झूले सदाम देखे राम से उसके घर में बकरी गाय भेड़ कुछ नहीं थी वो तिल भगवान को भोग लगाने से आरती, घोड़ा सब हो गया था जन घर ताटी नहीं झोपड़िया जन घर मोय झुके रे सदाम देखे राम उसमें ये ताटी नहीं थी झोपड़ी नहीं थी तंबू भी नहीं था उसके तरह मैलाद बन गई भगवान का नाम है कृपा से, से।, से। तो कैद कभी सुनवाई साधु प्रेम से प्रेम रसे रे सदाम देखे राम भगवान से प्रेम है तो भगवान है नहीं तो कुछ नहीं महाप्रभु में प्रेम नहीं है तो भगवान भी नहीं है और ऐसा है भी है भगवान तो है राजी आम होता है, कोई है, है कोयल बैठता वो होती भी मैं जैसा कोई नहीं, अनजान आदमी ख राजी मनवा मूर्ख राजी, राजी अन hey. होता भी, मेरे जैसा कोई नहीं घरवाली घर में राजी तपी राजी बनवे घरवाली घर में होती वो देती मेरे जैसा कोई नहीं मेरे आपके घर में पूरी पूरी मुझी चाबी बहज और कमाने वाला तो कमाता है वो ला के देता जब आप होती नहीं वो वो देखती मेरे जैसा कोई नहीं और भगवान का नाम लेना तपसी होता है वो बनवास भी लेता है भगवान का स्मरण करता है वो बाहर जाके लेता वो जैसा मेरे जैसा कोई नहीं हम की टाड़ी कोयल राजी मूर्ख राजी बनवाड़ी घर में राजी तो तपसी राजी बनवा सरने, आ, क्या देखो दर्पण में इस दही में देखे देख तो कहेंगे ऑंदो दही मैंने अंदर तो ऑंदो है तो की देखो हाँ आप देख देखे कुछ नहीं आप दर्पण नहीं देखे तो कुछ नहीं बस क्या बोला पीड़ो सो बागो लाल कसुम्बल ंगमो मतलब पीलो सो बागो एक कोट कोट होता, कोट कोट बनाता कोट पहने के लिए पहले बोलताबल सुमो रूप दिखाई दिए फुटर दिखाई एकदम तो सुमो करम हीण न रतन हीलो लादो फेंक दिनो अणरेत मान खुद जलम ए रतन हीरू करम हीणा रतन हीरो ला दो फेंक दी रेत में मान खुद जिलमे में भगवान स्मरण नहीं किया तो बाद में नहीं करेंगे भगवान का कर स्मरण हो बोल सके मन कोई भी बना दे क्या करेगी फिर बोला के पानी पत्थर की नावी हलाऊं मिट जावे की छिल मन पानी बेहता है कोई पानी रेत में पड़ा हुआ तो कितना टाइम घंटा दो घंटा अभी काले पर बरसात हुई कितना टाइम में पानी पानी मिट मिट जाता जाता पत्थर की नाव मिट छल में धर्मी धर्मी पार ओकरिया पापी चल धर्मी होता है वो पानी ऊपर पार हो जाता है और पाप किया हुआ जाता बोला धन जोबन बादल छाया ये बादल होता है उसकी छाया होती ये धन और जोबन किसी के का मनुष्य सब भी जोबन आया नहीं आया आया है वो किसी के पास में रहा किसी के पास में नहीं वो भी आदमी बूढ़ा हो जाता और धन और जोबन बादल की छाया बादल की छाया कितने टाइम में रहता बस धन जोबन बादल की छाया मट जावे की पल मैद कवि सुन भाई साधु आखिर डेरा बनमो ई दही का डेरा आखिर कहाँ पे स्थान कहाँ पे होता है बनमा होता बन में अब आखिर डेरा ये दई है अपनी प्राण जाता तो इसके इस पे स्थान होता में जंगल कबीर आखिर ये तो बनवा जाएगा ये यहाँ पे थोड़ी जी कुछ नहीं अभी तो माया जौबन और बादल की छाया <laughs> तो मोकलायक <laughs>